भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध अथ तृतीयो तृतीयोध्याय कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण त्रिशु कुवाच एवेत निगदित पृष्ठवाद भम नृणाम जन्म्रिय मड़ा मनुष्यो मनीषिण श्री सुखदेव जी ने कहा परिचित तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया ब्रह्मवर्षस कामस्तो यजेता ब्रह्मणस्पतिम इंद्रम कामस्तो प्रजा प्रजापतिन जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे देविंबायां तुश्री कामस्तेज सस्कामो विभासुम वसु कामो वसु रुद्रान वीर्य जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की जिसे धन चाहिए वह वसुओं की और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए सांध्या जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं का जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवों का और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं का आराधना करना चाहिए आयुष कामोनौ देव पुष्ट काम इलाम जजेत प्रतिष्ठा काम पुरुषो रोदसी लोकमातरो आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का पुष्ट की इच्छा से पृथ्वी का और प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोक माता पृथ्वी और देव अर्थात आकाश का सेवन करना चाहिए श्रीकामो कामो ग्रीकामोस आधिपत्य काम सर्वेश परमेश सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी गंधर्वों की पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए यज्ञ जजे जस को जिसे जस की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतुम तनवन पित्र काम पुण्य जनालो जस का धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की और बलवान होने के लिए मरुद मरुद्गणों की मरुद गणों की आराधना करनी चाहिए राज्य कामो मन काम कामो जजे सोमम अकाम पुरुषम परम राज्य के लिए मनमंत्रों के अधिपति देवों को अभिचार के लिए निरति को भोगों के लिए चंद्रमा को और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारति तीब्रेण भक्ति योगे न जजेता पुरुषं परम और जो बुद्धिमान पुरुष हैं वह चाहे निष्काम हो समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए एतावादताेयसोदय भगवत्या चलो भाव यदभागवत संगत जितने ही उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर लें। ज्ञानम जदा प्रत्ये प्रतिनिवृत्त गुणोर्मिव चक्रम आत्म प्रसाद उत युणेश संग कैवल्य संत पथस्तथ भक्ति मृतो हरिका सुरतिम न कुत ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं, उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार हो हो अनुभव होने लगता है इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती कैबल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्तियोग प्राप्त हो जाता है भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है जो उनसे प्रेम न करे राजा कुछ सौनक जी ने कहा सूर्य राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा वे तो सर्वज्ञ होने के साथ ही साथ मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे कथा हरि कथो आप तो सब कुछ जानते हैं हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं आप कृपा करके अवश्य सुनाइए क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होनी है होती है जिनका पर्यवसान भगवान की था में ही होता है स वही भागवतो राजा पांडवे पांडु नंदन महारथी राजा परिचित बड़े भक्त वल थे बाल्यावस्था में खिलौने से खेलते समय भी वे श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे वे आ सके भगवान वासुदेव पारायण उर्गाय गुणोद रागभिन भगवन में श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत परायण है ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगल में गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी आयुर्हर वय पुंसा उद्यन संस्थे यम श्लोक वार्त जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। तरव किम न जीवंती भस्त्रा किम न खादी किम ग्राम पशु परे क्या वृक्ष नहीं जीते क्या लुहार की धोकनी सांस नहीं लेती गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की ही तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते हो दृष्ट खरे संस्कृत पुरुष पशु हो नकर्ण पथो पेतो जातु नाम गदाग्रज जिनके कान में भगवान श्रीकृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी वह नर पशु कुत्ते ग्राम सूकर ऊट और गधे से भी गया बीता है बिले बतोरु क्रम विक्रमान ये न नरस्य कर्णपुटे नरस्यारिके वसूत न चोपगा था सूर्य जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता उसके कान बिल के समान है जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती वह मेढक की जीव के समान टर-टर करने वाली है उसका तो न रहना ही अच्छा है भार के अप्युत्तमांगम सपर्याम अरे लसत्चन कंकण हुआ जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्र ही है जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। ते तो हैिंगान ब्रजतो नीक्ष जो आंखे भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति तीर्थ नदी आदि का दर्शन नहीं करती वे मोरों की पांख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक हैं मनुष्यों के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं, जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करतेणु न जा तुमेतो जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई वह जीता हुआ भी मुर्दा है जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव है तदस्मसारम हृदय बतेदम यद्रमाड़ हरिनाम थे निक्रियता नेत्रे जलम गात्र हर्षः सूर्य व हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगल में नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघलकर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता जिस समय हृदय पिघल जाता है उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है प्रभासते यदाह आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमस्या चेतायां द्वितीय स्कंधे तृतीयध्याय